अध्याय सत्ताईस श्रीमती सरयू बालासेन एक दिन सुबह मां और गोलाप मां गंगा स्नान करने जा रही थी गोलाप मां ने कहा मां तेल लगा लो मां ने कहा मैं तेल नहीं लगाऊंगी गोलाब मां के अनुरोध करने पर मां ने कहा मेरे तेल लगाने पर सभी तेल लगाएंगे तेल लगाकर गंगा स्नान को नहीं जाना चाहिए एक दिन किसी स्त्री भक्त ने अनुतप्त होकर मां से पूछा मां हम लोगों के लिए क्या उपाय है मां ने थोड़ा नाराजगी प्रकट करते हुए कहा तुम लोगों के हर साल बच्चे होंगे थोड़ा सा भी संयम नहीं मेरे पास आकर हम लोगों के लिए क्या उपाय है कहने से क्या होगा मां के रामेश्वर से लौट आने के बाद एक दिन मैंने उनसे पूछा मां क्या देखकर आई हैं? बताइए माने कहा बहुत से लोग मुझे देखने आए थे वहां की लड़कियां खूब लिखना पढ़ना जानती हैं मुझे उन लोगों ने लेक्चर देने को कहा मैंने कहा मैं लेक्चर देना नहीं जानती यदि गौरदासी आती तो वह देती एक दिन माने कहा जो महान होता है वह एक ही होता है उसके साथ दूसरे की तुलना नहीं हो सकती जैसे गौरदासी अन्य एक दिन मां ने राधू की बीमारी के लिए उसे ताबीज पहनाया और देवता के निमित्त पैसा निकालकर रखा हम लोगों ने पूछा मां आपने ऐसा क्यों किया आपकी इच्छा से ही तो सब होता है मां ने कहा बीमारी होने पर देवताओं से मनोती मांगने पर विपत्ति कट जाती है और जिसका जो प्राप्य है उसे वह देना पड़ता है मानिक तला के किसी भक्त के घर पर एक बार गौरी मां असाध्य चेचक रोग से ग्रसित हो गईं। भक्त की मां तथा अन्य सभी ने प्राणपण से उनकी सेवा की थी यह सुनकर मां ने कहा आ की मां इस जन्म में ही मुक्त हो जाएंगी गौरदासी की बीमारी में जिसने दिए की बत्ती भी उठा दी है वह भी मुक्त हो जाएगी